शिव पुराण रुद्र सिंह तदनंतर शिव जी ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर पूज्य का संधान किया और उसे वे त्रिपुर पर छोड़ने का विचार करने लगे शंकर जी ने जिस समय अपने अद्भुत धनुष को खींचा था उस समय अभिजित मुहूर्त चल रहा था उन्होंने धनुष की टंकार तथा दुस्सह सिंहनाथ करके अपना नाम घोषित किया और उन महासुरों को ललकार कर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उस भीषण बाण को उन पर छोड़ दिया तब जिसके नोक पर अग्निदेव प्रतिष्ठित थे और जो विशेष रूप से पाप का विनाशक तथा विश्व में था उस महान जाज्वल्यमान शीघ्रगामी बाण ने उन त्रिपुर निवासी दैत्यों को दग्ध कर दिया तत्पश्चात वे तीनों पूर्व भी भस्म हो गए और एक साथ ही चारों समुद्रोरूपी मेखला वाली भूमि पर गिर पड़े उस समय शिवजी की पूजा का अतिक्रमण कर देने के कारण सैकड़ों दैत्य उस बाण स्थित अग्नि से जलकर हाहाकार मचा रहे थे जब भाइयों से ही तारकाक्ष जलने लगा तब उसने अपने स्वामी भक्त भक्तवत्सल भगवान शंकर का स्मरण किया और मन ही मन महादेव को देखकर कर परम भक्तिपूर्वक नाना प्रकार से विलाप करता हुआ वह उनसे कहने लगा तारकाक्ष बोला भाव भो, आप हम पर प्रसन्न हैं यह हमें ज्ञात हो गया है इस सत्य के प्रभाव से आप फिर कब भाइयों सहित दग्ध करेंगे भगवान जो देवता और असुरों के लिए है वह आपके हाथ से मरण रूप लाभ हमें प्राप्त हो गया अब जिस जिस योनि में हम जन्म धारण करें वहां हमारी बुद्धि आपकी भक्ति से भावित रहे मुने यो वे दैत्य विलाप कर ही रहे थे कि शिव जी की आज्ञा से उस अग्नि ने उन्हें अद्भुत रीत से जला राख की ढेरी बना दिया व्यास जी और भी जो बालक और वृद्ध दानों थे वे शिवाज्ञानुसार उस अग्नि द्वारा शीघ्र ही जलकर भस्म हो गए यहां तक कि उन त्रिपुरों में जितने स्त्रियां और पुरुष थे वे सब के सब उस अग्नि से उसी प्रकार दग्ध हो गए जैसे कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है उस समय उस भीषण अग्नि से कोई भी स्थावर जंगम बिना जले नहीं बचा किंतु असुरों का विश्वकर्मा अविनाशी मैं बच गया क्योंकि वह देवों का अविरोधी शंभु के तेज से सुरक्षित और सद्भक्त था विपत्ति के अवसर पर भी वह महेश्वर का शरणागत बना रहता था जिस दैत्यों तथा अन्य प्राणियों का भाव अभाव अथवा कृत अकृत के प्राप्त होने पर नाशकार पतन नहीं होता वे विनाश से बचे रहते हैं इसलिए सत्पुरुषों को अत्यंत संभावित उत्तम कर्म के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि निंदित कर्म करने से प्राणी का विनाश हो जाता है अतः गर्हित कर्म का आचरण भूलकर भी न करें। तस्मा यत्न सुसंभाव्य सद् कर्तव्य एवं गर्हणाथ गर्हणाथ क्षीयते लोको न तत्कर्म समाचरे उस समय भी जो दैत्य बंधु बांधवों शिवजी की पूजा में तत्पर थे वे सब के सब शिव पूजा के प्रभाव से दूसरे जन्म में गणों के अधिपति हो गए